जय जय श्री राम हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरिगोविंद जय जय भूलवृंदावतरी लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयत्र पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनों व्यासो यमलगल वायम अमृतम जगत्प्रवती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षणाक्ष पर धाम यस्य नमा तत् हम बराक बराको तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्य वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्री, श्री गुरू श्री श्री वैष्णवा श्री रूप साग्र जा सह गण रघुनाथान्तम तम सजीव साइतम सवधूत पिजन सहित श्रीकृष्ण विशाखां श्रीराधापादा आज गण ली विशाखान्विता लंबितभुज कनकावदात संकर्तनकमलायताक्ष विश्वभरौरौ युगधर्मौ वंदे जग प्रियता वंदे कृष्णपरविंद युगम यस्ंगी दुशा वक्षोज प्रणीकृते विलसती स्निग्धोंगस्वत काश्मीर तलशोणिमोतने कस्तूरिका नीलमा श्रीखंडम नखचंद्रकांतहरी नारायणं नमस्कृत्य नर चरम देवीं सरस्वती व्या तथो जयमदी वाछाकुभ्य कृपा सिंधुभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो करुणाबराशे हे दुर्गतजन दयावलोक हे भट्टुमते रघुनाथदासजीव मे कुरते दया द्रा तुलसी काननम युराण पठनम यो हरि बुश वृंदावन बिहारी परम मंगल श्री राधा सुधानिधि श्री प्रियालाल इनके बतरस को श्रवण करने के लिए अभिलाषा कर रही हैं दासी मंजिरी जो है वो श्री प्रियालाल इनके आपस में जो वार्तालाप है उस वार्तालाप को श्रोवण करने की अभिलाषा करेंगे कि कब वो अवसर होगा कि हे श्री किशोरी जो निकुंज मंदिर में आप जब श्री श्याम सुंदर से बात कर रही होंगी आपके उस बतरस को मैं सुनूंगी बातों को मैं सुनूंगी प्रियालाल की बात को श्याम सुंदर कह रहे हैं क्या किय श्या नि प्रणयन विदे रसनिधा श्लोक प्रि भूय भूय सुदृढ़मत मे प्रेस्थे नोक्ता रमण मम चित्ते तव वच वदीति स्मेरा मम मनस राधा विलसत श्याम सुंदर कह रहे हैं तो श्यामी बोले हे श्री श्यामी हे परम सुंदरी श्री प्रिय श्यामी कहकर के मुझे श्याम की परम परम आराध्या होकर के ही आप विराजमान हो ये ये कहीं कहे कहा तो कृष्ण मई हे श्री राधिके नित्य प्रणेम आप मुझ में नित्य प्रेम करने वाली हैं विदग्धे आप जैसी रस में चतुर कोई नहीं है जो सब प्रकार से श्री शांत मेरे प्रति मेरी सेवा करने के लिए मुझे सुख देने के लिए परम चतुर होकर के विराजमान और रस श्री किशोरी जो आप रस की निधि होकर के विराजमान जहां रूप श्रृंगार लीला भाव विभिन्न चेष्टाएं सब में रसपूर्ण होकर के ही आप विराजमान रस निधि होकर के विराजमान हे प्रिय परम प्यारी हो भूयो मैं आपसे यही प्रार्थना कर रहा हूं श्याम सुंदर किशोरी जी से कह रहे हैं कि आपके श्री चरणारिंद में मेरा अत्यंत अत्यंत अनुराग हो एक साथ सारे संबोधन इतने प्रेम के मैंने एक बार एक बात कहने पर संतोष नहीं होता है तो उससे मिलती हुई दूसरी बात पर दूसरी उससे भी संतोष नहीं होता है तो उसी से मिलती हुई कोई एक दूसरी तरंग उसके लिए फिर दूसरे संबोधन को तो प्रस्तुत करती हैं जैसे किसी सरोवर में एक कंकड़ डाला तो एक आवर्त तो उत्पन्न हुआ एक लहर उत्पन्न हुई परंतु वो लहर इतने में ही संतोष नहीं हो रहा है वो किनारे तक नहीं पहुंच रही है पूरे भाव को प्रस्तुत नहीं कर रही है तो दूसरी लहर उत्पन्न हुई उसने पहली लहर को धक्का दिया पहली लहर को आत्मसात कर लिया पर वो भी किनारे तक नहीं पहुंची तब तीसरा एक आवर्त उत्पन्न हुआ वो जैसे किनारे पर तो एक ही भाव के अनेक अनेक जो पक्ष हैं उन पक्षों को पूरा करने के लिए केवल प्रेम पदार्थ जो है उस प्रेम पदार्थ तो को ही विभिन्न संबोधनों के द्वारा अनेक अनेक संबोधनों के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं क्यों आई श्यामे श्यामे माने शामा कहने से ही परम पतिव्रता एक निष्ठता प्रकट हो रही है परंतु इतने से संतोष नहीं हुआ प्रेम के एक निष्ठता के अतिरिक्त भी बहुत सारे पक्ष अभी अनुतरित हो गए अनुतरित रह गए उनका उत्तर नहीं मिला था उन बहुत सारे जो पक्ष थे उन पक्षों का कहीं विस्तार नहीं हुआ उनका कथन नहीं हुआ इसी कह रहे हैं नित्य प्रणय कि आप नित्य प्रति मेरे प्रति विश्वास पूर्वक प्रणय करने वाली हैं। प्रणय का तात्पर्य है जिसमें ऐसा प्रेम जिसमें प्यारे के ऊपर पूरा भरोसा हो प्र के ऊपर भरोसा हो उसका नाम है प्रणय तो प्रेम वृद्धि क्रम में हो स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव है तो प्रेम जो है वो स्नेह मान प्रणय हो करके विराजमान हो और प्रणय वो है जहां पर के प्यारे के ऊपर पूरा विश्वास हो तो नित्य प्रणय तो नित्य प्रणय नित्य प्रति मेरे ऊपर अत्यंत विश्वास करने वाली अब इतने में भी प्रेम के बहुत सारे पक्ष है गे एक पक्ष रहेगा विवग्धता विरुद्ध वस्तुओं में भी विरुद्ध परिस्थितियों में भी मेरी सेवा करने के लिए प्रवृत्त होना ये आपका गुण है इसलिए हे विरग्धे हे श्यामे शामी कह करके जहां ग्रीष्म में शीत सुखोष सर्वांगी ग्रीष्म शीतला भर्त भक्ताच या नारी वर्णनी शामा माने वर्णनी या पतिव्रता इतने में संतोष नहीं हुआ तो फिर कह रही है, नित्य प्रणयी नहीं नित्य विश्वास रखने वाली इतने पर भी कुछ पक्ष रह गया प्रेम का एक पक्ष रह गया इसलिए उसके लिए विशेष संबोधन दे रहे हैं कि विरग्ध है आप विरग्ध होकर के विराजमान है चतुर विरुद्ध परिस्थितियों में भी मेरी सेवा करने के लिए सर्वदा प्रस्तुत रहने वाली है और रस निधो रस की निधि होकर के विराजमान है रस की निधि का मतलब है कि जहां श्रृंगार जहा स्वरूप जहां भाव जहां चेष्टाएं जहां पूरा परकर, जहां सर्वात्मना पूर्ण समर्पण ये सारे के सारे गुण विराजमान हैं ऐसे रस की निधि होकर के आप विराजमान हो हे प्रिय सर्वाधिक आत्मस्वरूप होकर के प्रिया होकर के आप विराजमान हैं आप में मेरा सुदृढ़ अत्यंत राग निरंतर निरंतर बने यही मेरी प्रीति है आपसे और कुछ नहीं चाहता हूं केवल प्रीति ही मैं चाहता हूं इत प्र ऐसा पृष्ठ सर्वाधिक प्रिय श्री श्यामचंद्र ने प्रिया जी से कहा प्रिय प्रयान पृष्ठ सुपरलेटिव डिग्री है पृष्ठ प्री की ही कंपरेटिव डिग्री जो है वो होगी प्रयांग तो प्री प्रयाग पृष्ठ सबसे ज्यादा प्यारी होकर के आप विराजमान हो जो शाम विराजमान है सबसे ज्यादा प्यारे होकर के विराजमान है ऐसे उन पृष्ठ ने जब प्रिया से कहा तो श्री प्रिया जी उत्तर दे रही हैं कि रमन चित तब बचा के हे प्यारे तेरा हृदय मेरे हृदय को जानता है तुम्हारे बचन जो हैं वे बचन मेरे यो कि क्यों विराजमान हैं तो यदि कभी श्याम सुंदर शिव प्रिया जी से पूछे कि हे प्रिय आपकी मुझ में कितनी प्रीति है सखीगण पूछे कि आपकी कितनी प्रीति है तो शिव प्रिया जी उत्तर क्या देंगे बोले प्रिया जी का उत्तर होगा श्याम सुंदर से भी सखी से भी कि तेरा हृदय मेरे हृदय को जानता है मुझे शब्दों के द्वारा उसका वर्णन नहीं किया, किया जा सकता है ते, तेरे हृदय में जो है बात वही समझ ले वही मेरे हृदय में विराजमान है तो बजाय ये कहते हुए कि मैं तुमसे बहुत अधिक प्रीति करती हूं ये न कहकर के कह रहे हैं कि मम चितम वचा मेरे चित्त में वो ही बात है जो तुम्हारी वाणी में है वही मेरे चित्त में विराजमान है तो तुम्हारा चित्त और मेरा चित्त दोनों एक होकर के विराजमान हैं। हम दोनों की चित्त एक होकर के विराजमान है और इस चित्त की बात को जानने वाली कौन है बोले जो इन दोनों हम दोनों के बीच में साक्षी रूप में सखी विराजमान है उसका चित्त भी वही बात जानता है तो जो तेरे हृदय में है वो मेरे हृदय में है और जो मेरे हृदय में है तेरे हृदय में है उसको ही जानती है ये सखी गण तो तब तो बचा आपने जो कुछ भी कहा यह सब मेरा हृदय जानता है और ये सखीगण भी जानती हैं तो रमन चितम मेरे चित्त में तुम्हारे ही बाने वनती श्रीप्रिया आपस में बोल रहे हैं राधा बिलस ऐसी मुस्कुराती हुई श्री राधिका मेरे हृदय में सदा बिलास करे तो श्री श्याम सुंदर ने प्रिया जी से जब बहुत सारी बातें कही और एक शब्द में सारी बात नहीं कही जा सकती है इसलिए अनेक अनेक संबोधन दे करके जब अपने प्रेम के विभिन्न पक्षों को सामने प्रस्तुत किया तो श्री प्रिया जी बड़े मितौसार में गंभीर वचन में पूर्वक बड़ी अपनी बात को कह दी थी श्याम सुंदर को जिस बात को कहने के लिए अनेक संबोधन करने पड़े श्री प्रिया जी ने श्याम सुंदर को से में कह दिया ये, ये एक विशेषता है प्रिया जी की इतनी चतुर है, इतनी हैं, इतनी विदग्ध हैं कि एक वचन में बिल्कुल सार में एक एक बात का जितने भी प्रश्न किए गए थे और प्रेम के जितने आयाम जितने भी पक्ष प्रस्तुत किए थे श्री उनको बहुत संक्षेप में केवल एक शब्द में कह दिया कि, मम तो कि जो तुम्हारे वचन में है, वही मेरे चित्त में है अपने तुम्हारे और मेरे दोनों की चित्त अलग अलग नहीं है दोनों की चित्त एक है और तुम्हारे वचन ही मेरे चित्त में योगित विराजमान इसलिए अपने चित्त को टटोल करके देख लो जो तुम्हारे चित्त में है वो मेरे चित्त में ऐसे जिसे मैं कहा कि मम चित वचन मेरे चित्त में तुम्हारे ही सारे के सारे वचन हैं ऐसा कहकर शिवप्रिया जी मुस्कुरा गई मुस्कुरा रही हैं है किशोरी जो आपके ये जो वचन हैं ये वचन मम मनसी राधा बिलस तुम ऐसी श्री राधिका जो प्याले के साथ में ऐसे वार्तालाप कर रही है भी राधिका मेरे हृदय में सदा विलास करती हुई विराजमान अब कवि बाह्य दशा में आए और बाह्य दशा में आकर के प्रार्थना कर रहे हैं कि सदानंदम वृंदावन नवलता मंदिर वरे वरेशमंदयी कंदर्पोन्मद रथकला कौतुकसम किशोरम त्योतिर्युगल मत घोरम मम भव ज्वल ज्वालम शीतई स्वद शमये के हे श्री राधि के किशोरम त्योति जो शिवृद्दावन में नव किशोर ज्योति विराजमान है किशोरम त्योति जो प्रियालाल की जोड़ी विराजमान है और जो ज्योति रूप है ऐसी कोई अपूर्व ज्योति आश्चर्य की बात है ज्योति जलाती है पंडित यहां पर कह रहे हैं कि शीतई स्वपद मकरंदई समय कि ये ज्योति मेरे ताप को शांत करे उल्टी बात <laughs> <laughs> कि ज्वल जो ज्योति ज्वलत धक धकाती दक हुई ज्वालाओं से युक्त जाजुल जो ज्योति है वह ज्वलत जाजुल जाज्जुल्य वो ज्योति शीतई स्वपद मकर अपने शीतल चरण कमलों से क्षमे मेरे हृदय के तापो मम घोरम मम भवम मेरी संसार जन्म की जो बाधाएं हैं भवबधम जो संसार बंधन है उस संसार जन्म मृत्यु की बाधा को श्री राधिका की राधिका कृष्ण रूपी जो ज्योति है वह धक धकाती हुई ज्योति मेरे संसार की संसार के घोर संसार के ताप को स्वपद मकर दई अपने चरण कमलों के द्वारा शांत कर शिवप्रियालाल कैसे हैं सदानंदम सत और आनंद स्वरूप होकर के विराजमान है माने नृत्य विराजमान सत का तात्पर्य त्रिकाल अबाधित भूतकाल में भी थे वर्तमान में भी हैं भविष्य में भी रहेंगे त्रिकाल अबाधित ऐसा जो पदार्थ है वो है सत और आनंद आनंद स्वरूप होकर के जो विराजमान है तो सत और आनंद वही मूर्तिमान होकर के श्रीमद वृंदावन में विराजमान है सदानंद होकर के वे विराजमान है तो सदानंदम ज्योति ऐसी सत और आनंद पूर्वक जो ज्योति है वह ज्योति मेरे ताप को शांत करे सदानंद कहकर के संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वे कूटस्थ नहीं हो सकती हैं क्योंकि वे सारी वस्तुएं लय और विक्षेप से युक्त हैं कूटस्थ कहेंगे उसे जो लय विक्षेप रहित कभी भी नाश नहीं हो और जिसमें कभी भी परिवर्तन नहीं हो ऐसा यदि कोई पदार्थ है तो उसको हम कूटस्थ कहेंगे क्यों उसका नाश नहीं है और उसके स्वरूप में फिर कहीं कोई परिवर्तन नहीं ऐसा जो कूटस्थ पदार्थ है वो ज्योति सदानंदम वा सत और आनंद रूप होकर के वो ज्योति विराजमान है जो मोद प्रमोद और आनंद आनंद कहते हैं जो मोद प्रमोद से भी बढ़कर के है मुझे सुख मिले इसका नाम है मोद वा सुख बाधित न हो सदा मनता रहे इसका नाम है प्रमोद और वो भी कहीं स्थिर हो करके रहे मोद मिले उसमें बाधा ना आए और वह स्थिर हो करके रहे तो जो स्थिर हो करके आनंद रहे उसका नाम है आनंद तो तैतरी उपनिषद में जहां ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया वहां पर मोद उत्तर पक्ष प्रमोद दक्षिण पक्ष आनंद ब्रह्म पुचम प्रतिष्ठा ये शास्त्र में कहा कि मोद प्रमोद उससे बढ़कर के आनंद आनंद माने जो नृत्य विराजमान हो और वो कहा है बोले वो ब्रह्मस्वरूप है तो एक पक्षी का रूपक देकर के कहा के मोद उसका दाहिना पंख है प्रमोद उसका पंख है आनंद उसका सर है पंख हुआ किसपे है टिका हुआ है ब्रह्म पर अब वो ब्रह्म भी कहां टका हुआ है तो कर्म चल रहा है कि एक वस्तु का दूसरा आश्रय है तो ब्रह्म कहां टका है तो उसका उत्तर फिर कहीं दिया गया भगवद गीता में कि ब्रह्मे प्रतिष्ठा हम ब्रह्म की भी प्रतिष्ठा कहाँ है बोले ब्रह्म की प्रतिष्ठा श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं जो अक्षर ब्रह्म है निर्गुण ब्रह्म है उसकी भी प्रतिष्ठा मैं हूं ये श्री ठाकुर कह रहे हैं तो सदा सदानंदन ये अब कृष्ण की भी परम प्रतिष्ठा कहाँ होगी बोले कृष्ण की भी परम प्रतिष्ठा होगी जब निकुंज मंदिर में स्वस्वरूप में अपनी प्रिया उनके निज आनंद में श्री श्याम सुंदर विराजमान होंगे तब उनके कृष्ण की भी जो संपूर्ण आ, सत्ता और आनंद का निधान होकर के विराजमान है कृष्ण हु वाचको शब्द राष्ट्र रिवृत्ति कहता है तयो ऐक्यम जो सत आनंद रूप होकर के जो विराजमान है उसकी भी परम सत्ता कहां होगी सदानंद की भी परम सत्ता कहां होगी कृष्ण में कृष्ण की भी सर्वोत्तम आनंद में सत्ता कहां होगी श्री किशोर जी के चरणों में जब भी अलता लगाते हुए विराजमान उनकी बहनी घूदते हुए जब विराजमान होंगे निस्वरूप की सेवा करते हुए विराजमान होंगे तब उनके आनंद के परम सत्ता होगी तो सदानंदम किशोरम श्री प्रिया लाल की यह जोड़ी है ये सत और आनंद से युक्त है त्रकाल आबाधित है और आनंद वह संपूर्ण सुख सुख की निरंतरता और सुख की नित्यता की पराकाष्ठा रूप में विराजमान है वृंदावन नवलता मंदिर वरी वे किशोर कहां विराजमान है बल श्री वृंदावन की नवलता मंदिर में वे श्री प्रिया लाल विराजमान है अमंदी कंदर्पोन्मद रथकला कौतुक रसम वे अमंद अनंत अनंत कंदर्प की कंदर्प में उन्मत्त होकर के प्रेम में तो होकर के दर्प का तात्पर्य है कि जिसके आगे किसी का दर्प न रहे कौन उनके आगे दर्प कर सकता है इसलिए उसका नाम है कंदर्प ब्रद्रूढ़ दर्प कंदर्प दर्प जयत श्रीपति गोपी रास मंडल वंदना श्री श्री सौ पाद वंदना कर रहे हैं रास पंचाध्याय के प्रारंभ में ही टीका में कि कंदर्प जो है उसकी भी जहा दर्प समाप्त तो हो गया तो कंदर्प उन्मद रथकला कौतुक रसम श्री ब्रज के कंदर्प होकर के श्यामचुंदर विराजमान और कामदेव जो है वो कामदेव जिनके सामने दर्प विहीन हो करके विराजमान हुआ एक दिन श्री एक एकांत में विराजमान यमुना जी किनारे प्रिया जी का ध्यान कर रहे हैं इतने में कंदर पाया कामदेव आया और शाम सुंदर से बोला कि मैंने सबको जीता है और मैं तुम्हारे ऊपर भी विजय करने के लिए दिग्विजय करने के लिए निकला हूं मैं तुमको भी जीतना चाहता हूं श्री श्याम सुंदर बोले भाई गलत समय पे आ गया तो देख तू हार जाएगा हमसे वे मत हमसे पंगा लेने के लिए तू आया तो है पर तो गलत समय पे आ गया और तेरे मन में एक मलाल रह जाएगा कि मैं गलत समय पे अटक गया इस समय मैं अकेला हूं और तू ये कहेगा कि मेरी सेना इस समय पूरी मेरे साथ में नहीं है सहायता करने वाला नहीं है इसलिए इस समय तुझसे तुझे छूट दे रहा हूं इससे मैं तेरे साथ में युद्ध नहीं करूंगा इस समय तेरे साथ में कोई प्रतिद्वंदता नहीं करूंगा जब तेरी अंकुल परिस्थिति होगी, अर्थात शरद ऋतु की जब चादनी रात होगी प्रियागरण मेरे पास में होंगी मैं प्रियाओं के अन तो होकर के जब विराजमान होगा उस तो समय तू आना आगामी शरद ऋतु की रात्रि में जितनी भी प्रियागर वे सब नव कैशोर को प्राप्त करके विराजमान होंगी मैं भी पूर्ण कैशोर को प्राप्त करके विराजमान हो जाऊंगा प्रियागण भी नव वर्ष के प्रारंभ में पूर्ण कईशोर को प्राप्त करके विराजमान हो जाएंगे उस समय समित्वान ऐसा कहकर के श्याम सुंदर ने कंदर्प की चुनौती स्वीकार की कंदर्प ने आकर के कहा कंदर्प मेरे आगे किसका दर्प रह सकता है मुझसे युद्ध कर लो परंतु ब्रह्मादिजय जय बोल भाई काय का दर्प कर रहा है बोल मैंने ब्रह्मा आदि को भी जीत लिया ब्रह्मा भी अपनी पुत्री के प्रति मोहित हो गए शिव साहब नारदर्प से मोहित होकर के विराजमान हैं इसलिए मेरा नाम वास्तव में कन्दर्प है मैं तुमको भी जीत लेना चाहता हूं श्री कृष्ण बोले कि अभी तेरे अनुकूल परिस्थिति नहीं है हम तेरे मन में कहीं मलाल नहीं रह जाए इसलिए हम कह रहे हैं आगामी शव की रात्रि में आना उस समय तेरे अनुकूल सारी परिस्थितियां पास में होंगी उस समय हम तेरे साथ में कहीं प्रतिद्वंदिता करेंगे तो कंदार ब्रह्मा दीजिए संद्रूढ़ दर्प कंदर्प जिसका दर्प बढ़ गया है संद्रूढ़ दर्प है अभिमान जिसका बढ़ गया है ऐसे कंदर्प के भी दर्पा कंदर्प के भी कामदेव के भी अभिमान को श्री कृष्ण समाप्त करने वाले हैं जयत श्रीपति वे श्री राधिका के पति श्री श्याम सुंदर उनकी जय हो जो रासमंडल मंडन श्री रास मंडल के भी मुख्य श्रृंगार होकर के विराजमान रास मंडल के शंकु में मध्य में श्री प्रिया के साथ में गलमैया देकर के जो विहार करते हुए विराजमान हैं उन श्री श्याम सुंदर की जय हो जय तो कंदर कौतुक रसम अब कामदेव जब आया तो श्री श्याम सुंदर के चरणार विद की नक्की ज्योति मात्र को देख करके उस शोभा का दर्शन करके प्रियाओं के बीच में श्याम सुंदर के नक्की जो ज्योति थी उस ज्योति का दर्शन करके वृंदावन की सीमा के बाहर कामदेव मूर्चित होकर के गिर गया रास में कामदेव का प्रवेश नहीं है यहां पर शुद्ध जो प्रेम है उसका ही एकमात्र प्रवेश है वहां तो दिव्य कंदर्प जो है वो दिव्य कंदर्प श्री शाम सुंदर ही कंदर्प होकर के विराजमान उनके कंदर्पोन्मद रथकला कौतुक रसम कंदर्प में उन्मत्त होकर के रथकला उनके कौतुक रस कला के विभिन्न कौतुक को प्रकट करने वाला रस को प्रकट करने वाला जो ज्योति है ऐसी ज्योति की हम वंदना कर रहे हैं ये ज्योति युगलम किशोरम जो ज्योति रूपी जो किशोर हैं किशोर युगल जो हैं युगल रूपी जो ज्योति जो है उस तो ज्योति की हम वंदना कर रहे हैं तो ज्योति कैसी है सदानंद है ज्योति कैसी है कि श्री वृंदावन की नवलता मंदिर में अमंद माने पर्याप्त विस्तृत जो कंदर्प उसके कारण उन्मत्त होकर के जो रथकला कौतुक उनके विभिन्न रस को प्रकट करने वाले हैं विलास मुख्य संभोग और गौण संभोग उनके विभिन्न रसों को जो कृपा करके प्रकट करने वाले हैं ऐसी किशोरम त्योति ही किशोर श्री प्रियालाल या युगल बिराजमान है कोई अपूर्व ज्योति किशोर ज्योति बिराजमान है अति घोरम मम वो ज्योति मेरे इसी अति घोर भव माने संसार ताप को दूर करे मेरे संसार जन्म मृत्यु के बंधन को वह ज्योति कृपा करके दूर करे ज्वल ज्वालम जो ज्योति जो स्वयं जाज्जलमान है प्रकाशित हो रही है परंतु ये एक ऐसी ज्योति है जो कि संसार ताप को तो नष्ट करने वाली है परंतु शीतई स्वपद मकरंद समय तु अपनी शीतल पद मकरंद के द्वारा वह मेरी ज्वाला को शांत करने वाली होकर के विराजमान है विरोधावास अलंकार का यहाँ प्रयोग है कि ज्वाला होकर के भी परम शीतल होकर वह माने ये ऐसी अद्भुत ज्योति है तो स्वशीत पद मकर अपने शीतल चरण कमलों के द्वारा मेरे संसार ताप को वह दूर करें एक विशेषता सदा देख रहे हैं श्री राधा सुधांधां में रा, रा, में ये विशेषता देख रहे हैं। कि जहां सिद्धांत की गूढ़ता और सिद्धांत की ग्रंथिलता होती है वहां कवि की जो भाषा है वो भी समासपूर्ण अत्यंत ग्रंथिल हो जाती है। <laughs> तो जहां बहुत सारे सिद्धांत एक साथ आएंगे और ओवरलैपिंग करते हैं एक सिद्धांत के साथ में दूसरा सिद्धांत जहां मिलता है तो फिर उनकी भाषा भी कहीं एक एक शब्द को उसकी विशेषताओं को बताते समय एक एक शब्द जो है वो शब्द कहीं समास के साथ में मिलकर के वहां जो पद शैली है उस पद शैली को भी लंबा और समस्त कर देते हैं समस्त शैली प्रकट हो जाती है तो वृंदावन नव लता मंदिर वरेशु मंद कंदर्प उन्मद रथ कला कौतुक रसम ये श्री वृंदावन लता मंदिर में अमंद जो कामदेव का उन्माद उत्पन्न हो रहा है उस उन्माद की लहर के रूप में जो रथकला प्रकट हो रही हैं विभिन्न चेष्टाएं प्रकट हो रही हैं उन चेष्टाओं में कौतुक पूर्ण नित्य नूतन होने वाला जो रस है वह रस शिप्रिया लाल की चेष्टाओं में सामने प्रकट हो रहा है ऐसी किशोरम किसी दूसरी वस्तु को न सुनने वाली वो ज्योति है किशोर का तात्पर्य है किम श्रुवोती स किशोर जो किसी की बात न सुने उसका नाम किशोर अथवा किम इति किशोर जो कभी भी जीर्ण शीर्ण नहीं हो उसका नाम किशोर तो किशोर के दो अर्थ किए एक तो जो किसी की बात न सुने अर्थात प्रियालाल जिस समय बिलास कर रहे हैं तो उस समय और किसी की चिंता नहीं उन्होंने अपने काम सब योगमाय शक्ति को दे रखे हमें सा समाधान करती रहेंगी राजा अपने ऊपर सारे भार को लेकर के बैठा रहे तो क्या राज्य का सुख भोगेगा वो क्या करता है सारे काम अपने मंत्रिमंडल के ऊपर बांट देता है सब काम अपने आप कर रहे हैं अपने आप हो रहा है सारी व्यवस्था राज्य की व्यवस्था चल रही है और वो आनंद पूर्वक अपने राज्य के सुख को भोगता है में एकांत में राज्य सुख को भोगता है ऐसे ही श्री श्याम सुंदर यहां निज वृंदावन में निज स्वरूप में निज प्रिया उनके माधुर्य का आस्वादन करते हुए विराजमान है और उनकी ऐश्वर्य दुर्घट घटना प्रति ऐसी जो शक्ति है वह सारी व्यवस्था ऐश्वर्य व्यवस्था वो सारी देखती हुई विराजमान हो रही है उन्मीलन नव मल्ल दाम बिलसत धममिल भारे बृहत श्रोणी मंडल मेखला कलरवे सिंजस मंजीरिणी केयूर आंगद कंकणा वल लसद छदे कदा राहे दौर्बल्य दीपे दृशा किशोर जी की वंदना करते हुए उस वंदना को श्री श्याम सुंदर को सुनाते हुए श्याम सुंदर के हृदय में उद्दीपन विभाव को प्रस्तुत कर रही हैं सखी का ये स्वभाव है कि वह अपनी स्वामनी की महिमा अपनी स्वामनी के रूप माधुरी का वर्णन करते हुए श्री श्याम के हृदय में वह उल्लास प्रकट करती है उद्दीपन भाव का उद्दीपन करती हुई विराजमान तो प्रार्थना तो की जा रही है श्री किशोरी जी से परंतु इस प्रार्थना के द्वारा साथ ही साथ में श्री श्याम के हृदय में प्रिया के प्रति जो भाव है उस भाव का उद्दीपन किया जा रहा और श्री प्रिया का जो सौंदर्य उस सौंदर्य को मैं श्री श्याम सुंदर को समर्पित करके प्रिया को सुख देना चाहती हूं और श्याम सुंदर को सुख देना चाहती हूं तो युवल का सुख ही इस सौंदर्य वर्णन का परम परम लक्ष्य है क्योंकि श्याम के सौंदर्य का भोग करने वाली प्रिया जी हैं प्रिया के सौंदर्य का भोग करने वाले श्याम हैं और युगल को जो सुख मिलेगा वह सुख ही इन सखियों का परम परम धन्य है धन है इसलिए श्री प्रिया के जितने भी मधुर सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है अंग प्रत्यंग का जो वर्णन किया जाता है उस अंग प्रत्यंग का वर्णन करने में श्री श्याम के हृदय के भाव को उद्दीपन करना और उनके सुख की वृद्धि लाल दोनों के सुख की वृद्धि करना यही सखी का एकमात्र उद्देश्य है इसीलिए वो सौंदर्य का वर्णन करती है वो सौंदर्य के द्वारा स्वयं निज का भोग करना लक्ष्य नहीं है पुरिया लाल को परस्पर सुख देना ये लक्ष्य है और तत्सुख सुखी ही सेवा ही इनका अपना सुख बन जाता है तो साक्षात सुख का अनुभव करना नहीं है सौंदर्य के द्वारा साक्षात सुख का अनुभव करना नहीं है बल्कि प्रियालाल को सुख देते हुए वह सेवा ही इनका सुख बन जाती है इसलिए अनेक अनेक बार अत्यंत अत्यंत गोपनीय जो रस तत्व हैं, उन रस तत्व का भी यह मंजिलीगण गायन करती है वो ही वर्णन कर रही हैं, रूप माधुरी का वर्णन करते हुए कह रही है को नव मल्ल दाम धम्बिल धम्बिल जिनके धंगिल माने बेनी, चोटी। उसमें बिलसत धमबिली हुई नव मल्ली की नई मल्लिका की चमेली की जो दाम है मान डोरी माला वो लिपटी हुई है तो उन्मिल खिले हुए नई मल्लिका की ला वही जिन्होंने अपनी बेनी में धममिल के रूप में धारण कर रखी है ऐसे धमिल भार को धारण करने वाली ही किशोरी जो आप मेरे ऊपर कृपा हैं संबोधन है। श्री राधिका कैसी हैं धम्मिल्ल भारे जिनकी बेनी में धमिल का भार विराजमान है ऐसी वेशिक्रिया शिक्रिया प्रिया मेरे ऊपर कृपा करें और श्री राधिका कैसी है बृहत्श्रोणी मंडल मेखला कलरवि जिनकी बृहत श्रोणी भाग भाग में माने कमर के पीछे का जो भाग है कटपश्चात भाग उसको श्रोणि कहते हैं तो श्रोणी बृहस््रोणी भाग के ऊपर सुंदर मेखला जहां विराजमान है तो बृहत् कमल तो है पतली फिर कमर के नीचे जो श्रोणि भाग है वो श्रोणि भाग जहाँ विस्तृत है उसमें मेखला कलरवी सुंदर मेखला विराजमान है और मेखला मेघला सुशोभित हो रही है और उसमें सिंजस मंजीर ऋणी और जिनके मंजीर माने नूपुर वे कभी मेखला और कभी मंजीर ये बजते हुए सुशोभित हो रहे हैं तो कलर सिंज सुमणी कभी मंजूर माने नूपुर जो है वो नूपुर की ध्वनि प्रकट हो रही है तो रस की विभिन्न जो स्थिति है उन रस की विभिन्न स्थितियों को प्रकट करते हुए ये नूपुर की मेघला कटी की कंकिंकणी अपूर्व रूप से सिंजन करती हुई विराजमान हो रही है के कंकणा कंकणावल लसत दो दो माने भुजाएं, श्री प्रियाजू की भुजा केयूर अंगद केयूर माने बाजूबंद, तो केयूर माने बाजुओं में धारण करने वाले जो बाजूबंद हैं अंगद और कंकणा हाथ की चूड़ी इनके द्वारा लसक दोरबलि जिनकी भुजाएं शोभा को प्राप्त हो रही हैं भुजाओं में बाजूबंद और कंकण उनसे युक्त शिवप्रिया की कमल नाल जैसी सुंदर जो भुजा वो शोभा को प्राप्त हो रही है दीप्त छठे उनकी दीप्ति जहां प्रकट हो रही है ऐसी छटा वाली ईषि राधिक हेमांोरू कुमार स्वर्ण कमल की कली के समान जिनके वक्षस्थल के ऊपर सुंदर रसदुंज विराजमान हैं, जिनके वक्ष की जो अपूर्व शोभा वह सुंदर स्वर्ण सुन्द कमल की कली के समान जिनके वक्षस्थल की अपूर्व शोभा ऐसे हे श्री राधे कब मैं आपका दर्शन करूंगी तत्वता दर्शन करके आनंदित होकर के ऐसी सुंदरतम वस्तु को श्याम सुंदर को समर्पित करके प्रिया को सेवा करना यह मंजरी का लक्ष्य है यहां उस सौंदर्य का स्वयं व्यक्ति रूप में अपने इंद्रियों के तर्पण के लिए आस्वादन नहीं है बल्कि सेवा करने में श्री प्रिया को जो सुख की प्राप्ति होगी उनका वर्णन करके श्याम सुंदर के हृदय में उद्दीपन रस का उद्दीपन करके उनकी प्रीति को बढ़ा करके श्याम सुंदर और प्रिया दोनों को परम सुख की प्राप्ति होगी और ये जो सुख प्रदान करने की सेवा है यह सेवा ही अपने आप में मंजरी का सुख है तो सेवा ही सुख है ये जो मूल वाक्य है इस मूल वाक्य को धारण करके ही श्री प्रिया की जो श्री अंग की अपूर्ण शोभा श्री अंग की जो विभिन्न कुंज हैं उन कुंजियों की विभिन्न शोभा का यहाँ जो वर्णन किया जा रहा है उसके द्वारा सुंदर के सौंदर्य को बढ़ाना श्याम सुंदर के प्रेम का उद्दीपन करके श्री प्रिया लाल के सुख को बढ़ाना ये जीवन का परमपरा लक्ष्य है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही ये सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है ये श्याम के हाथ में प्रिया का समर्पण करना यह प्रिया की भी सेवा है और शाम की सेवा है और प्रिया और श्याम को सेवा में जो सुख मिलेगा वह सुखी ही सखी का सुख है तत्सुखी भाव माने श्याम के सुख में प्रिया के सुख में अपने सुख का अनुभव करना यह वो धारण कर रही तो सावधान रहने की जो बात है वो ये कि श्री किशोरी जी के श्याम सुंदर के सौंदर्य का जो कुछ भी वर्णन किया जा रहा है उस वर्णन के द्वारा अपनी इंद्रियों के तर्पण की भाव यहां ब्रिज में है ही नहीं क्यों कामदेव ब्रिज की सीमा के बाहर पहले ही मूर्छित हो गया इस रास्ते वहां पर प्रियाजी को श्याम सुंदर की प्राप्ति होकर के सुख मिलेगा शाम सुंदर को प्रिया जी की प्राप्ति होकर के सुख मिलेगा और अपने आराध्य श्री युगल श्री राधा मदन मोहन उनको परमपरम को, को -परम सुख की प्राप्ति ये यही एकमात्र तो कहीं भी इसलिए दूर दूर तक इन सुंदर वर्णन में कहीं अश्लीलता का स्पर्श मात्र भी नहीं है यहां पर शुद्ध रूप से सेवा की भावना ही वहां विराजमान है। जल्दी से फिर से उन्मीलन मानी खिली हुई नव मल्लिका नई जो मल्ली उसकी माला से बिलसत मानी सुशोभित धमिल्ल भार ऐसी राधिके आपने अपनी चोटी उनको सजा रखा है ऐसी धम्मिल माने चोटी की माला के भार वाली हे श्री राधि के और आप कैसी हैं बृहत श्रोणी मंडल मेखला कलरवे जिनकी विशाल श्रोणी भाग में सुंदर जो कौधनी हैं उस कौधनी की सुंदर झणत्कार जब आप नृत्य करती हुई चलती हैं उस समय अपूर्व झणत्कार होता है और सुंजत सुमजी मंजिर माने नूपुर जिनके सुंदर मंजिर नूपुर शिंजत माने स्वर करते हुए विराजमान है और केयू केयूर कंकणावली जिन्होंने केयू बाजु धारण कर रखे हैं और कंकणावली कंकणावली भी जिन्होंने धारण कर रखी है और अंगद इनमें केवल आ आकार का अंतर है केयूर जो है वो अः हैं और अंगत जो है वो गोल कड़ा की तरह से बाजूबंद में पहने वाला तो वो ये दोनों का ये अंतर एक तो चपटी हुई माने पहुंची की तरह से बाजू में बांधना और एक कड़े की तरह से वो तो केयूर और केयूर के नीचे अंगद ये दोनों धारण कर रखे और कंकणावली हाथ में चूड़ी धारण किए हुए हैं बिनसर दो हो दो माने भुजाएं जिनकी भुजाएं सुशोभित हो रही हैं, जो भुजाएं कैसी हैं बलनी एक कल्प बल्ली की लता कल्प लता की डाली की तरह से परम सुंदर लहरिया जिनकी भुजाएं लचक युक्त जिनकी भुजाएं शोभा को प्राप्त हो रही हैं और तो उनकी दीप्ति चारों ओर बिखर रही है हेमा भोर कुमल और स्वर्ण कमल के कली के समान जिनके वक्षस्थल के ऊपर रसद कुंज दिव्य विराजमान हैं जिनका दर्शन करके श्री श्याम सुंदर को परम सुख की प्राप्ति हो रही है और प्यारे को सुख देना प्यारे को के हृदय में भाव का उद्दीपन करना यही सखी की सबसे बड़ी सेवा है उस सेवा के लिए श्री स्वामी की माधुरी का शाम आ, शाम सुंदर के सामने और श्याम की रूप माधुरी का श्री प्रिया जी के सामने गायन करती हुई दोनों के हृदय में प्रीति को बढ़ाकर के आनंद को बढ़ा करके वह आनंद बढ़ाना ही इनकी सेवा का परम परम लक्ष्य उस लक्ष्य को प्राप्त कर रही हैं ऐसी हे श्री राधे दशापीय से कब आपकी उस शोभा का लीला विलास का मैं अपने नयनों से पान करूंगी दिशा पीए से नयनों के द्वारा कब मैं पान करती हुई विराजमान अमर मिलत सुरत रस पीयूष जलधे सुधांगई उंगई इव किम दोलया दोला प्रयों के फुट कनक पंके रोह मुखी सखी नाम नो राधे नयन सुखम आधा कदा बुलहिश राधे के कब वो अवसर होगा जबकि श्रीमंद मोहन महल में आहल महल में लल्लड़ी कुंज में आप विराजमान रसिक रसिकनों ने तीन कुंजों का वर्णन किया मोहन महल वो जहां अरंग रंग कुंज श्री प्रियालाल जहां विराजमान और श्री मोहन महल में श्रीमद वृंदावन रास के बाद में रात्रि के समय अपने उस दिव्य मोहन महल में श्री विराजमान तो मोहन महल धाम रूप होकर के विराजमान उस धाम महल में धाम में भी शासन कौन का चल रहा है वो शासन चल रहा है हल महल श्री किशोर जी के श्रिय महल, महल तो मोहन महल के भीतर महल और अहल महल के भीतर भी लल लड़ी कुंज उस लल लड़ी कुंज में शिप्रियालाल दोनों अंग में जहां क्रिया करते हुए विराज तो अमर यादव मिलत सुरत रस पीयूष जलधे, जल पर रस का जब अत्यंत अत्यंत उल्लास प्राप्त होता है उस अत्यंत उल्लास में मंद रस में मर्यादा है परंतु जब अमंद रस है उसमें सारी मर्यादाएं कहीं दूर हो जाती हैं, वे बाधा डालने के लिए सीमित का रस को सीमित करने में प्रवृत्त नहीं होती हैं। तो अमर्यादा जो अमरयाद जो विशुद्ध दिव्याद दिव्य प्रेम रस जिसमें केवल प्रिया को सुख देने की कामना है निःख की कामना का स्पर्श नहीं है प्रियालाल को परस्पर सुख देने की कामना ही जहां विराजमान है ऐसा अमरयाद मर्यादा रहित सुरत रस पीयूष जल सुरत रस जो प्रियालाल का परस्पर सुख देने की उनकी जो चेष्टाएं हैं ज्वल को परस्पर तत्सुखी भाव की जो चेष्टाएं हैं ऐसे आनंद के जल भी समुद्र है तो रस के अत्यंत अत्यंत उन्नत होने पर जहां जितनी भी मर्यादाएं हैं वे मर्यादाएं भी जहां समाप्त हो जाएं, ऐसा सुरत रस श्री प्रेम रस तत्सुख सुखी जो प्यारे को सुख देना प्यारे को सुख देना ये काम नहीं काम और प्रेम में अंतर यही है कि काम में अपना संतर्पण है प्रेम में अपना संतर्पण है ही नहीं तो श्री प्रियालाल लाल का जी श्री अपूर्व विहार उसमें निज सुख की भावना है ही नहीं श्याम सुंदर श्री परम रसप्रवीण होकर के प्रिया को सुख चाह रहे हैं प्रिया परम रसप्रवीण होकर के श्यामचंद्र को सुख चाह रही हैं सखीरण परम प्रवीण होकर के युगल को सुख चाह रही हैं और श्री वृंडारन कुंज वह रस प्रवीण होकर के श्री प्रिया लाल और सखीरण को सुख चाह रही हैं निःख का कहीं नाम ही नहीं किसी में तो ऐसा जो स्वत सेवा का जो रस है वो सेवा का रस ही पीयूष जलधे वही एक समुद्र हो करके विराजमान है और वो समुद्र में सुधांगई उत्तुंगई ये अमृत का पीयूष के भी सुधा का पीयूष अमृत के भी अमृत का अंगई उनकी ऊंची ऊंची जो लहर उठ रही हैं उन लहरों के द्वारा किम दो तनु जिनके श्रियंग कहीं हो करके विराजमान हैं वहां श्री नुकुज मंदिर में जो परस्पर एक दूसरे की सेवा करते हुए अपूर्व रूप से कभी हिंदोल में कभी सिंहासन पर कभी पुष्प चयन करते हुए विराजमान हो रहे हैं तो जिनके श्रीअंग श्री, श्री नुकुंज मंदिर में सदा दोलायत होकर के सेवा रत होकर विराजमान है तत्सुख सुखी भाव में प्यारे प्रियतम को सुख प्रदान करने के लिए ही जिनके श्रीअंग निरंतर निरंतर मोहन महल में आहल महल के भीतर भी जो लड़ लड़ी कुंज हैं अर्थात श्री प्रियालाल उनके परम्हण रूपी जो कुंज हैं उस परम परमु कुंज में जो विराजमान हैं, के ऐसे लड़ल कुंज में जो स्पुरंति शोभा को प्राप्त हो रही हैं, प्यारे की भुजलता में जो शोभा को प्राप्त हो रही हैं, स्फुट कनक पंके रोहमुखी खिले हुए स्वर्ण कमल के समान जिनका मुख है ऐसी सखी नाम नो राधे खम आधास्यत कथा ऐसी राधिक आप हम सखियों के ऐसे कमल मुखवाली हिष्य राधिके सखी नाम दो हम सखी रहो के मैन सुखम आधास्यत कथा कब आप हमारे नेत्रों के आगे आप प्रकट होगी कृपा करके अपनी उस रूप माधुरी का श्री माधुरी का हमारे सामने प्रकट करें जिसमें आप श्री श्याम सुंदर की सेवा करते हुए विराजमान हैं भाव से श्री है आप सेवा प्रवीण रस प्रवीण बनकर के आप विराजमान हैं ऐसे आपकी रूप माधुरी का हम दर्शन कर रहे हैं करना चाह रहे हैं कि जहां मंद रस में तो मर्यादा है लज्जा है परंतु रस में जहां अमर्यादा होकर के रस के अत्यंत तो उल्लास में मर्यादा जो है उनकी भी समाप्ति होने पर जो अपूर्व सेवा सुख है वो सेवा सुख के अमृत रूपी समुद्र के भी सार की ऊंची ऊंची तरंगों में आप विराजमान हैं और किम दो तनुम और सदा सदा आपके श्रियंग वे सदा सेवा में ही प्रवृत्त होकर के दोलायित होते हुए विराजमान है सेवा में ही विराजमान है मोहन महल में अहल महल अर्थात प्रियालाल इनके श्रियंग इन श्रियंग में भी लल्लड़ी कुंज परम्मा रूपी जो कुंज हैं तो मोहन महल अहल महल लल्लड़ी कुंज इनमें आप श्री परम्मा में विराजमान होती हुई पन के स्वर्ण कमल के समान मुख वाली हे के सखी नाम नो राधे हे श्री के ऐसी कमल मुखी आप कल हम सखियों को नयम सुखम आभा्य परम मित्र सुख प्रदान करेंगी श्री श्याम सुंदर का प्रिया के साथ में जो अपूर्व बिलास उस बिलास में किसी दूसरा हेतु नहीं है बिलास का हेतु जहां बिलास होकर के विराजमान हो वह है सर्वोत्तम जहां बिलास कोई चेष्टा की जा रही है परंतु उसमें कहीं दूसरे का हित या उपाधि रूप में विराजमान हो तो वह परम सुख नहीं है उपाधि के कारण किसी ध्रुव प्रहलाद गजेंद्र उनको उनका कल्याण करने के लिए कोई चेष्टा की जा रही है तो किसी उपाधि के कारण या ऐश्वर्य के कारण कोई चेष्टा नहीं की जा रही है बल्कि यहां स्वस्वरूप में चेष्टा की जा रही है तो निरुपाधि होकर के जो शोभा चेष्टा श्याम सुंदर की विराजमान है प्रियालाल की जो चेष्टा विराजमान है वो चेष्टाएं जितनी मधुर होंगी वहां और कंडीशन के कारण कोई चेष्टा की जा रही है वह उतनी मधुर नहीं होगी इसलिए हम दूसरे लीलाओं का ध्यान न करके सर्वोत्तम रूप में उन लीला का ध्यान कर रहे हैं जिन लीलाओं में कहीं कोई दूसरा हेतु नहीं है दूसरी उपाधि नहीं है श्री राधा कृष्ण की सेवा क्यों की जाए ठीक है नारायण की सेवा करो उन मना कर रहा है परंतु तो नारायण की जब सेवा की जाएगी तो वहां पर कहीं ना कहीं ऐश्वर्य बीच में कारण है भय कारण है लोभ कारण है हम या लोभ के कारण या भय के कारण या उनके ऐश्वर्य के कारण या उनकी भक्त बसलता आदि के कारण उनकी कोई लीला हो रही है इसलिए उनका ध्यान कर रहे हैं जबकि श्री प्रियालाल का ये जो विलास है ये स्वस्वरूप में विलास है इसमें कोई दूसरा कारण नहीं है अतः पर प्रेम का माधुर्य जितना प्रकट होगा भगवत्ता का जितना सुंदर माधुर्य का प्रकाशन होगा माधुर्य भगवत्ता सार, भगवत्ता का सार माधुर्य है वो माधुर्य जितना प्रकट होगा उतना कहीं दूसरी जगह नहीं हो सकता है इसलिए ऐश्वर्यमयी लीलाओं में माधुरी का प्रकाशन उतना नहीं है जितना के माधुरीमयी शिवृ की लीला में है और श्रीमंद महाप्रभु ने इसी दिव्याति दिव्य अनर्पित भक्ति को प्रकट करने के लिए जो निरुपाधी भक्ति है निरुपाधी लीला है जिस लीला में कहीं किसी दूसरे के ऊपर अनुग्रह करना या अपने ऐश्वर्य को प्रकट करना या पृथ्वी के भार को दूर करना इसके लिए जो लीला नहीं है अन्य जितनी भी लीला है वह पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए किसी भक्त के कष्ट को दूर करने के लिए कभी अपने ऐश्वर्य को प्रकट करके अन्य भक्तों को माया बंधन से दूर करने के लिए कोई कोई लीला की गई भगवान की लीलाओं का तीन प्रयोजन हो सकते हैं संसार में पड़े हुए जीव उन लीलाओं का गायन करके तर जाए तो जीवों का कल्याण करने के लिए कोई लीला हुई किसी भक्त के ऊपर आपत्ति आई उस समय किसी प्रहलाद गजेंद्र उनकी रक्षा करने के लिए कोई लीला हो रही है पृथ्वी तो पर कोई भार आ गया है असुर आ गए हैं हृण अक्षण हेन्य कश्यप उनको मारने के लिए अवतार हो रहे हैं तो अन्य जो लीलाएं हैं वे अन्य लीलाएं कहीं हेतु से युक्त होकर के हैं परंतु श्री प्रिया लाल के श्रीमद वृंदावन बिलास श्रीमद मधुमोन की ये जो लीला है वो न पृथ्वी का भार उत्तार दूर करने के लिए है न किसी भक्ति की रक्षा करने के लिए है न जीवों का कल्याण करने के लिए जीवों को उद्धार करने के लिए वो तो आनुष्क रूप से अपने आप हो जाएगा वो उनकी स्वस्वरूप में लीला है अतः कोई दूसरा कारण टर्म कंडीशन न होने के कारण उस लीला में जैसा माधुर्य प्रकट होता है वैसा माधुर्य किसी दूसरी लीला में प्रकट नहीं होता है ऐसी लीला करते हुए जो श्री प्रियालाल विराजमान हैं उनकी हम सेवा कर रहे हैं और श्री किशोर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका ऐसा निरुपाधि जो रूप माधुर्य है उस रूप माधुर्य से आपको निज सुख स्व सु, स्वरूपता आपको जो सुख प्राप्त हो रहा है उस सुख को मैं कैसे आपको सहायिका बन करके प्रदान करूं? श्याम सुंदर की सेवा करने में आपको जो सुख की प्राप्ति है उस सुख को मैं कैसे प्रदान करो श्री प्रिया जी की वचन माधुरी जो है उसका वर्णन कर रहे हैं कि क्षरण तीव प्रत्यक्षर मनोपमक प्रेम जलधीन सुधाधारा वृष्टि श्रोत्रुटा परम सुखदा शीतल राधे जहां दार्शनिक ग्रंथी है वहां पर कवि की जो शैली है स्तुति की जो शैली मंजरी की हो जाती है वह समास प्रधान गोरी शैली हो जाती है अलंकरण से युक्त और कठिन समासों से युक्त होकर के वो शैली हो जाती है परंतु तो जहां वे रस का वर्णन करती हैं वहां और श्री प्रभु किशोर जी की अपूर्व कृपा का आस्वादन करती हैं वहां कवि की जो शैली है वो अत्यंत अत्यंत प्रसन्न भाषा हो जाती है तो कहीं अत्यंत संश्लिष्ट भाषा दार्शनिक गुणता आने पर दार्शनिक ग्रंथिलता आने पर भाषा भी अत्यंत अत्यंत ग्रंथिल हो जाती है और जहां रस का आस्वादन हो रहा है वहां रस के आस्वादन करते समय अत्यंत प्रसन्न भाषा उनका भी प्रयोग करती है और प्रसन्न भाषा का एक दृष्टांत है क्षरंती क्षरंती हे श्री राधिके जिस समय आप सखियों से बोलती हैं उस समय आपकी सुकथा उनको मैं कब सुनूंगी यह है तब सहमया मा का सुकथा क्या आप मुझे दासी से कथा कहोगी सुंदर कथा कहती हुई मुझसे वार्तालाप करती हुई कब आप विराजमान होगी और मुझसे सुंदर कथा कहती हुई मुझे आदेश देती हुई कि अरे तूने ने श्याम सुंदर को कैसे देखा और उस समय वो दासी मंजरी श्याम सुंदर की माधुरी का किशोरी जी से सीधा सीधा वर्णन कर रही है परम परम सुंदर रूप में वर्णन कर रही है तो प्रत्येक अक्षर में शिव जी के बोलने के प्रत्येक अक्षर में अनुपम प्रेम जलधि अनुपम प्रेम का जलधि माने समुद्र वी माने प्रकट हो रहा है तो जहां अमृत का समुद्र उत्पन्न हो गया है ऐसी उनकी सुकथा है और सुकथा कैसी शिव प्रिया जी का बोलना कैसा है कि सुधा धारा वृष्टि जैसे अमृत की धारा की वृष्टि हो रही हो और कैसा है कि कान में जैसे अमृत की धारा को निरंतर निरंतर बरसा रही हैं सीधे कान में ही उस रस को दे रही है कि कहीं बिखर नहीं जाए तो श्रवण के पुट में कांग के दोनों में उस अमृत धारा की वृष्टि सी कर रही हो अब पुट शब्द का प्रयोग किया पात्र शब्द का प्रयोग नहीं किया इसका मतलब है कि कांग भी प्रत्येक क्षण नित्य नूतन हो रहे पुट माने दोना दोने का प्रयोग एक बार किया जाता है दोबारा रस लेना है तो नया दोना लिया जाएगा एक बार प्रयोग करने के बाद में दोना फेंक दिया जाएगा तो दोबारा नया दोना तो यहां पर दासी जो है उनके काम भी प्रत्येक क्षण नए नए उत्पन्न हो रहे हैं श्रवण कुटे श्रवण कुट जो है तो श्रवण पात्र नहीं है पात्र जो है उसको तो धो दो करके दोबारा प्रयोग किया जा सकता है माझ करके परंतु तो दोना माझने शुद्ध नहीं होगा उसको तो फेंका जाएगा उसको धोकर दो के दोबारा प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो दा, हम दासियों के कान भी प्रत्येक क्षण नित्य नए नए हो रहे हैं और उनमें सीधे सीधे सुधा धारा वृष्टि एवं कान में ही उस अमृत की वृष्टि कृपा के द्वारा कर रही हो जैसे चातक चौच खोल करके बैठा हुआ है कि स्वाति नक्षत्र की बूद जो सीधे मुंह में आएगी उसको मैं पीऊंगा जो बूद नीचे गिर गई है सरोवर भर गया है पंत सरोवर में सिर झुका के वह जल नहीं पीता है नहीं जाचत नहीं संग्रही शीस नाय नहीं ले ऐसे मानी मांगने ही को बारिद बिन दे साइन जी कह रहे हैं कि नई माचत, जाचत ये चातक की प्रीति कितनी चातक का जो प्रेम है वो कितना प्रेम में एक आदर्श है कितना बड़ा है कि चातक किसी दूसरे से मांगेगा नहीं मांगेगा केवल बादल से इतनी आनंदता है कहीं झरना भर रहा है नदी बह रही है उसे नहीं मांगने के लिए जाएगा नहीं जाचत जो स्वाति नक्षत्र की बूंद आ रही है बादल है उससे ही वो पपीहा एक मात्र मांगेगा किसी दूसरे से नहीं मांगेगा नहीं संग ही ऐसा भी नहीं है कि संग्रह करके रख ले कि ड्रम तो ड्रम पानी भर के रख ले बादल का पानी आया है फिर जब गर्मी आएगी उस समय मिलेगा नहीं इससे पहले से संग्रह करके रख ले ऐसा भी नहीं है प्यासा मर जाएगा पंथ तो किसी दूसरे के पानी को नहीं पिएगा जो बूद सीधी उसकी चोच खोल करके बैठा हुआ है चोच में जो सीधी बूद आएगी उसका पान करेगा और शीश ना नहीं ले इतनी ऐठ है कि सिर झुका करके नहीं लूंगा सर ऊंचा करके लुखगा तो मांगना और ऐठ रखना ये कहीं बनता है परंतु तो ये जो बात है ये किसी दूसरे में नहीं है केवल चातक में ही है कि शीश नाये नहीं ले ऐवी रखता है और याचक भी तो याचक जो है मांगने वाला वो कभी अभिमान नहीं रख सकता है परंतु तो यहां पर अभिमान रखते हुए शीश नाए नहीं ले वो प्रेम का अभिमान रखता है कि तू यदि मुझसे प्रेम करता है तो अपने आप आकर के मेरा मेरी प्यास हो जाएगा अभिमान ये किसी दूसरे में नहीं तो ऐसे मांगी मांग नहीं गुरोदार से या तो मानी मांग रखो या मांगो तो मांगना और सम्मान रखना यह दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं परंतु तो चातक ऐसा ऐसा मंगता है ऐसा याचक है जो मानी भी है अभिमान भी रखता है तो एक और अभिमान रखे दूसरे और मांगे बताओ को वारिद बिंदे उसे रामचंद जी जैसे श्री राघवेंद्र सरकार जैसे वारिद माने बादल के बिना ऐसे चातक का कोई दूसरा पालन नहीं कर सकता है तो ये चातक प्रेम की बड़ी विशेषता है कि उसमें प्रणय का अभिमान रहता है प्रणय का विश्वास रहता है और अन्यता भी तो अन्यता रखना और प्रणय का विश्वास रखना ये दोनों विराजमान तो सुधा धारा वृष्टि एवं विदि श्रोत्र पुटे हम दासीगण काम रूपी अपने दोनों को फैला करके बैठी हुई हैं। परंतु तो तो तुम इतनी कृपालु हो हे श्री आधी के आप इतनी कृपालु हो कि आप सीधे अपने वचनों को हमारे कान रूपी पुट में ही समर्पित कर रही है धारा की वृष्टि को कानों में समर्पित करती हुई विराजमान हो रही है रसारद्रा सन मृद्वी परम सुखदा शीतल तला हिष् राधिक आपकी जो कथा है वो कैसी है रस से आर्द्र है सदा रस में डूबी हुई है रसार्द्रा सन मृद्वी और अत्यंत मृद्वी माने कोमल है सनमृद्वी परम कोमल होकर के सत्य और मृदु परम सत्य से युक्त और मृदु होकर के विराजमान है परम सुखदा परम सुख देने वाली है और शीतल पारा, शीतलता प्रदान करने वाली है ये वाणी के गुण है वाणी के गुण कैसे होने चाहिए बोले बोलते समय प्रेम की जल्दी होनी चाहिए वाणी में वो आप में विराजमान है सुनने में सुख प्रदान करने वाली तो काम में अमृत के समान मीठी लगने वाली भी है और रस से युक्त हृदय में जो आनंद है वो आनंद से भी युक्त होकर के उसकी शब्दावली भी सना सन मृद्वी कोमल कांत पदावली से युक्त होनी चाहिए बोली और परम सुखदा परम सुख को प्रदान करने वाली और हृदय को भी काम और हृदय दोनों को शीतलता प्रदान करने वाली होगी ऐसी राधि के भवत्री के राधे तब कापे आपके साथ में क्या मैं कभी कहती हुई विराजमान होंगी ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं और इसी प्रकार अनिंग अपे सदअपराधान हे श्री राधे के मेरे अनेक अनेक अपराध हैं परंतु तो अनुलिख्य आप उन अपराधों को क्षमा कर रही हो उनको कहीं उनकी हिसाब किताब नहीं रख रही हो उनका लेखन नहीं रख रही हो तो अनुलिख्य अनंतान अपे सत अपराधान अनंत अनंत स्थित जो अपराध है सत अपराध मेरे जो स्थित अपराध है अभी भी कर, करती जा रही हूं वो अपराध ऐसे अनंत अपराधों को भी अनिंक्य तुम नहीं गिन रही हो मधुपति महाप्रेमा विष्ट श्री सुंदर कैसे हैं हे श्री शामसंदर, मेरे अपराधों को आप नहीं देख रहे हो आप कैसे हो हे परम मधुरता से युक्त होकर के विराजमान कौन सी चीज आपकी मधुर नहीं है अधरम मधुरम सब कुछ मधुर है मधुराधपति रख मधुर है ऐसे मधुपति महाप्रेमाविष्ट आप महाप्रेम में आविष्ट होकर के विराजमान हैं तब परम देशति हे श्री राधे के हे श्री कृष्ण आप परम दे ब्रह्मशती मेरे अपराधों को न गिनते हुए भी आप अपने हृदय में परम देय वस्तु का ही विचार करते हो अर्थात मुझे सर्वोत्तम वस्तु देने के लिए तैयार रहते हो तब एक कम श्री राधे ग्रणतीह नामामधे आपके नामामस का मैं कहीं ग्रहण करूं तब एक कम श्री राधे ग्रणतीह नामामसम में जब एक बार भी एकम एक बार भी जब आपके नामृत रस को ग्रहण तो ग्रहण करती हूं तब कसीमा एक नाम की जो सीमा है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता एक बार राहा नाम का उच्चारण करने की महिमा की जो सीमा है उस महिमा की सीमा का उच्चारण नहीं किया जा सकता है वर्णन नहीं किया जा सकता है तो महिम्न कश्मीम दास मनसाम तुम्हारे दासीगरों के हृदय में दासिक मनसाम जिन्होंने अपना मन हिषि राधिक आपकी दासे दास में ही लगा दिया है ऐसी दासियों की रसिक जनों की जो सीमा है उस सीमा का कौन वर्णन कर सकता है कि जब आपके नाम का एक बार उच्चारण करने पर नाम की सेवा का नाम की महिमा का ही गायन नहीं किया जा सकता तो जिन्होंने अपने संपूर्ण मन को आपके श्री चरणारिण्य में लगा दिया है ऐसी श्री राधिका दासियों की महिमा का क्या वर्णन किया जाए तो अन्य मधुपति ही महाप्रेमा यदि कोई राधिका नाम को ग्रहण करे तो राधिका नाम को ग्रहण करने वाले व्यक्ति के अनेक अनेक जो अपराध हैं उन अपराधों को न गिन करके मधुपति श्री श्याम सुंदर तब परम देयम विमशति वे परम देह परम अभीष्ट जो वस्तु है कठिन से कठिन मूल्यवान से मूल्यवान जो अदय वस्तु है उस परम अदय वस्तु को भी देने का विचार करने लगते हैं अर्थात श्री राधिका दास से देने का श्री कृष्ण विचार करने लगते हैं सबसे अलग बड़ी वस्तु कौन सी है राधिका दास तो यदि कोई राधा नाम ग्रहण करे तो ऐसा व्यक्ति चाहे कितने भी अपराधी हो श्री कृष्ण उसे राधिका दास्य दान करने का विमशति विचार करने लगते हैं तब ही कम राधे गृण नामामध के आपका एक बार भी जो नामामृत रस ग्रहण करता है उसकी ही सीमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है महिमन का सीमा उसकी ही महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है तब तब दास मनसाम जिनने एक मात्र अन्य आपकी दासी दासिपना स्वीकार कर लिया है ऐसे लोगों की महिमा का तो क्या वर्णन तो जो श्री राधिका दासी होकर के अपने अभिमान को धारण किए हुए हैं कि मैं राधिका की दासी हूं इस अभिमान को धारण करके जो बैठे हैं उन लोगों की महिमा का तो क्या गायन किया जाए एक बार राधिका नाम लेने पर भी श्री श्याम सुंदर जिनको अध वस्तु भी प्रदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं जब नाम की इतनी महिमा है तो साक्षात जिन्होंने अपने मन से आपको स्वामनी बना रखा है उनकी महिमा का क्या निरूपण किया जाए ऐसे शिव राधिका दासिंग वे ही सर्वोत्तम होकर के विराजमान हैं उनके शिक्षरण आनंद की हम वंदना कर रही हैं बोलो शिव राधा की जय देखो दर्शन खोल के प्रयास करू अल्ला से